no show talk hari bolo hari bolo number 5 hindu ki had chhad ke taji रा सुंदर सहज चीनिया कही रामला मेरी मेरी करत है देखू नर की भोल फ्री पीछे पछिता हो गे हरी बाल हरि बोल किए रुपये एक थे चौ कुटे हर रीते हाथ वे गए हरी बाल हरी बोल चहल पहल सी देख के मान्य बहतोल काल अचानक ल गए हरि बोलो हरि बोल सुकृत कौन किया झट जो अंति चलो सब छड़ के हरि बोलो हरि बोल छ मरो डो लई एठ फिरत ढोल ढेरी वेवे राख की हरि बोलो हरि बोल पहोता नर्क को सुनी सुनी कथा कपोल बूढ़े काली धार में हरी बोलो हरी बोल माल मुलुक है गए घने करता कलोल कतह गए बिला हरि बोल हरि बोल मोटे मीर कहवते करते बहुत डफोल मर्द गर्द में मिली गए हरी बालो हरी बोल ऐसी गति संसार की अज हूँ राखत जोलम आप मुए ही जानी है हरि बोलो हरि बोल खयालो शेर की दुनिया में जान थी जिनसे फजाए फिक्र अमल अरगवान भी जिनसे वो जिनके नूर से सादाब थे महो अंजुम जिन्होंने इसकी हिम्मत जवान थी जिनसे वो आरजुए कहां सो गई हैं मेरे नदीम वो ना सबूर निगाहें वो मुंतजर राहें वो पास से जब से दिल में दबी हुई आहें वो इंतजार की रातें तबील तेरह वतार वो नीम ख्वाब सबिस्तां वो मखमली बाहें कहानियां थीं कहीं खो गई हैं मेरे नदीम मचल रहा है रंगे जिंदगी में खूने बहार उलझ रहे हैं पुराने गमों से रूह के तार चलो कि चल के चिरागा करें देारे हबीब है इंतजार में अगली मोहब्बतों के मजार मोहब्बतें जो फना हो गई हैं मेरे नदीम यहां जो भी है सब खो जाता है यहां जो भी है खोने को ही है यहां मित्रता खो जाती है प्रेम खो जाता धन पद प्रतिष्ठा खो जाती यहां कोई भी चीज जीवन को भर नहीं पाती भरने का भ्रम देती आश्वासन देती आशा देती लेकिन सब आशाएं मिट्टी में मिल जाती और सब आश्वासन झूठे सिद्ध होते और जिन्हें हम सत्य मानकर जीते हैं वह आज नहीं कल सपने सिद्ध हो जाते जिसे समय रहते ही हद दिखाई पड़ जाए उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती मगर बहुत कम हैं सौभाग्यशाली जिन्हें समय रहते यह दिखाई पड़ जाए यह दिखाई सभी को पड़ता है लेकिन उस समय पड़ता है जब समय हाथ में नहीं रह जाता उस समय दिखाई पड़ता है जब कुछ किया नहीं जा सकता आखिरी घड़ी में दिखाई पड़ता है श्वास टूटती होती है तब दिखाई पड़ता है जब सब छूट ही जाता हाथ से तब दिखाई पड़ता है लेकिन तब सुधार का कोई उपाय नहीं रह जाता जो समय के पहले देख लें और समय के पहले देखने का अर्थ है जो मौत के पहले देख लें मौत ही समय है ख्याल किया है तुमने हम मृत्यु को और समय को एक ही नाम दिए हैं काल काल समय का भी नाम है मृत्यु का भी अकारण नहीं बहुत सोचकर ऐसा किया है समय मृत्यु है मृत्यु समय मृत्यु आ गई फिर कुछ करने का उपाय नहीं मृत्यु के पहले जो जागता है उसके जीवन में सन्यास फलित होता है उसकी जीवन यात्रा नए अर्थ लेती नई दिशाएं लेती यदि जो हम यहां इकट्ठा कर रहे हैं व्यर्थ है तो स्वभावतः हमारी इकट्ठी करने की दौड़ कम हो जाती करनी नहीं पड़ती हो जाती कम हमारी जो पकड़ है शिथिल हो जाती आयोजन नहीं करना पड़ता सिदिल करने का अभ्यास नहीं करना पड़ता अगर राख ही है तो तुम तो मुट्ठी को जोर से बांधकर रखोगे कैसे हीरा मानते थे तो मुट्ठी जोर से बांधी थी समझ मानी शुरू हो गई राख है मुट्ठी खुलने लगी सहज ही खुल जाती इसलिए सन्यास सहज ही है और जो सन्यास आयोजित करना पड़ता है व्यवस्था जमानी पड़ती अभ्यास करना पड़ता है जिस संन्यास के लिए संघर्ष करना पड़ता है वह झूठ है संन्यास साधना नहीं है जीवन की व्यर्थता का बोध है और जीवन व्यर्थ है उसमें सार्थकता देखना चमत्कार है रोज कोई मरता है फिर भी तुम्हें अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ती रोज किसी की अर्थी उठती मगर तुम सोचते हो तुम्हारी सहनाई सदा बचती रहेगी रोज तुम देखते हो कोई उठ गया और सब पड़ा रह गया फिर भी तुम पकड़े चले जाते हो फिर भी तुम दौड़े चले जाते हो उसी सबको इकट्ठे करने में लगे रहते हो और ऐसा नहीं कि दूर अपरिचित लोग मरते ऐसा कोई घर कहां जहां मृत्यु ना घटी हो तुमने बुद्ध की कहानी तो सुनी है ना किसा गौतमी नाम की एक स्त्री का बेटा मर गया एक ही बेटा था पति पहले ही जा चुका था विधवा का बेटा था सारा सहारा था अचानक उसकी मृत्यु हो गई रात सोया सुबह नहीं जगा बीमारी भी नहीं हुई बीमारी भी होती तो इलाज करने का तो कम से कम आयोजन कर लेती कुछ उपाय कर लेती कुछ उपाय का मौका भी ना मिला उतनी सांत्वना भी ना मिली किसा गौतमी पागल जैसी हो गई छाती पीटती और गांव भर में अपने बेटे की लाश को लेकर घूमती कि कोई मेरे बेटे को जिला दो लोग समझाते कि पागल जो मर गया मर गया उसके जीने का कोई उपाय नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं कभी हुआ। लेकिन उसकी आशा उसकी कामना पीछा न छोड़ती फिर किसी ने सलाह दी कि बुद्ध का गांव में आगमन हुआ है तू तो उन्हीं के पास जा शायद उनके आशीष से कुछ हो जाए किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में ले जाकर अपने बेटे की लाश रखती और उसने बुद्ध से कहा जिला दो मेरे बेटे को तुम्हारे आशीर्वाद से क्या ना हो सकेगा तुम एक बार कह दो कि मेरा बेतर जीव उठे बुद्ध ने कहा जिला दूंगा जरूर जिला दूंगा लेकिन पहले एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी और शर्त यह है कि तू गांव में जा और किसी के घर से थोड़ी सी सरसों के दाने मांग ला मगर घर ऐसा हो जिसमें मौत कभी न घटी हो मोह में आशा में उत्फुल्लता से भरी हुई किसा गौतमी गांव में दौड़ी घर घर उस गांव में सारे किसान ही थे सभी के घरों में सरसों के बीज थे यह भी कोई शर्त बुद्ध ने लगाई है मगर उस किस्सा गौतमी को अपने मोह में यह दिखाई न पड़ा शर्त ऐसी है कि पूरी हो ना सकेगी जिस घर में कोई मृत्यु न हुई हो द्वार द्वार जाके उसने झोली फैलाई और कहा मुझे थोड़े से दाने दे दो शर्त एक ही है कि तुम्हारे घर में कोई मृत्यु न हुई हो ऐसा कोई तो घर होगा लेकिन लोग कहते कि सगौतमी तू पागल है सब घरों में मृत्यु हुई है मृत्यु जीवन की अनिवार्यता है इससे कोई नहीं बच सकता मंगल से लेकर सम्राट के, के द्वार तक किसा गौतमी गई सांझ होते होते उसे सूझ आई सांझ होते होते उसे ख्याल आया कि बुद्ध ने यह शर्त क्यों लगाई है यही दिखाने को कि मौत सब जगह होती तू निरपवाद रूप से जान ले कि मौत सबकी होती मरना ही है मरण जीवन का स्वभाव है सांझ होते होते हर द्वार से लौटी खाली हाथ दिखाई पड़ा सांझ जब लौटी बुद्ध के चरणों में उसने कहा मेरे बेटे को मत झिलाएं अब तो ऐसा कुछ करें कि मेरी मौत के पहले मैं जान लूं ये जीवन क्या है बेटा तो गया मैं भी जाऊंगी यह भी स्पष्ट हो गया जो यहां है सभी जाएंगे अब मेरी सुबह की जिज्ञासा नहीं वह बात समाप्त हो गई मुझे दीक्षा दें अगर मृत्यु होनी ही है तो हो गई मृत्यु अब जो थोड़े दिन बचे हों, थोड़ी सांस बची हो इन थोड़ी सांसों से अमृत से संबंध जोड़ लूं, उससे संबंध जोड़ लूं, जो मिलता है तो कभी खोता नहीं अब पानी के बबुलों से और संबंध नहीं जोड़ने अब साश्वत से नाता मेरा बना दे बुद्ध ने कहा इसीलिए किसा गौतमी तुझे घर घर भेजा था ताकि तेरी भ्रांति टूट जाए लोग ऐसा ही मान के जीते हैं कि कहीं तो कोई अपवाद होगा कहीं कोई अपवाद नहीं समय रहते जो जाग जाता है वह रूपांतरित हो जाता है लेकिन हम अपने को समझाए चले जाते हैं। हम कहते हैं मौत होगी कल आज तो अभी नहीं हुई अभी तो नहीं हुई अभी तो जी ले सच तो यह है कि हम उल्टे तर्क बना लेते हैं हम कहते हैं कल मौत होनी है इसलिए आज ठीक से जी ले खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल मौत है ये दो तर्क है दोनों मौत को तो मानते एक तर्क कहता है कल मौत है इसलिए सोच लो समझ लो ध्यान कर लो जाग लो दूसरा तर्क कहता है कल मौत है समय मत मतगमाओ ध्यान प्रार्थना इत्यादि भोग लो चूस लो रस जितना संभव हो ये दोनों एक ही बात को मान के चलते हैं कि मौत है अगर मौत है रस चूस के भी क्या होगा ये थोड़ी सी देर के स्वाद कितने दूर तक काम आएंगे बुलावा हो जाए थोड़ी देर के लिए मूर्छा समल जाएगी थोड़ी देर के लिए और सो लोगे एक करबट और बदल लोगे एक नया सुख मानी एक और करबट फिर थोड़ी चादर ओढ़ ली फिर एक झपकी ले ली मगर नींद टूटनी ही है सुबह होनी ही है आज की रात साजे दर्द ना छेड़ दुख से भरपूर दिन तमाम हुए और कल की खबर किसे मालूम 200 सो फर्दा की मिट चुकी है हुदूत हो ना हो हो ना यो अब शहर किसे मालूम जिंदगी हैच लेकिन आज की रात एज दियत है मुमकिन आज की रात आज की रात साजे दर्द ना छेड़ कल का तो कुछ पक्का नहीं सुबह हो ना हो कम से कम आज तो दर्द की बात मत उठाओ आज तो साज मत थेड़ो दर्द का कल तो मौत है भुलाओ उसे आज तो थोड़े रंगीन गीत गा लें अब न दोहरा फसान हाये अलम अपनी किस्मत पे सोगवार ना हो फिक्र फरदा उतार दे दिल से उम्र रफ्ता पे अस्कबार ना हो ऐहद गम की हकायतें मत पूछ हो चुकी सब शिकायतें मत पूछ आज की रात साजे दर्द ना छेड़ो मत छेड़ो साजे दर्द किसी तरह आज की रात रंगीन कर लो पी लो मदिरा नाच लो गालो क्या फर्क पड़ेगा कल मौत आएगी और सब धूल में मिला जाएगी वे क्षण जो तुमने सोचे थे मस्ती के थे केवल भुलावे के सिद्ध होंगे आदमी डरता है इस सत्य को देखने से इसलिए दुनिया में धर्म की बात बहुत होती धार्मिक आदमी बहुत कम होते हैं लोग बात ही करते धर्म की यात्रा पर निकलते नहीं निकलने में एक ही खतरा है कि मौत स्वीकार करनी पड़ेगी और मौत कौन स्वीकार करना चाहता है सच तो यह है तुम्हें से बहुतों ने आत्मा अमर है इसलिए ईमान रखा है कि तुम मौत को स्वीकार नहीं करना चाहते तुमने आत्मा अमर है इस सिद्धांत के पीछे भी अपने को छिपा लिया है आत्मा अमर है इस कारण तुम धार्मिक होने से बच रहे हो ये तुम्हें बात उल्टी लगेगी तुम तो सोचते हो कि मैं मानता हूं आत्मा अमर है इसलिए मैं धार्मिक हूं मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं तुम धार्मिक होने के कारण नहीं मानते हो कि आत्मा अमर है तुम धार्मिक नहीं होना चाहते हो इसलिए तुम मान लिए हो कि आत्मा अमर है मरना कहां है भोगो जियो न केवल तुमने भोग के यहां आयोजन कर लिए तुमने इन्हीं भोगों के आयोजन स्वर्ग में भी कर लिए तुम्हारा वैकुंठ भी तुम्हारे यहां से बहुत भिन्न नहीं बस ऐसा ही है थोड़ा और परिष्कृत थोड़ा और रंगीन थोड़ा और रूप वाला तुम्हारे स्वर्ग में तुम्हारी वासनाओं की झलक तुम्हारे वासनाओं के ही गीत हैं सुधरे हुए सुधारे हुए यहां गुलाब की झाड़ी में थोड़े कांटे भी होते हैं वहां तुमने कांटे भी अलग कर दिए कल्पना में फूल ही फूल बचा लिए यहां आदमी के जीवन में दुख दर्द भी होते हैं तुमने वहां दुख दर्द अलग कर दिए सुख ही सुख बचा लिए तुमने दिन ही दिन बचा लिया रात काट डाली तुमने जीवन ही जीवन बचा लिया मौत अलग कर दी और मैं तुमसे कहना चाहता हूं ये सब भुलावे तुम्हारे यहां के सुख भी धोखे हैं तुम्हारे स्वर्ग के सुख भी धोखे इस धोखे से जो जागता सुख के धोखे से जो जागता है उसे पहली बार पता चलता है कि सुख क्या है उस सुख का नाम आनंद है और वह आनंद न तो यहां है न वहां है वह आनंद तुम्हारे भीतर वह आनंद तुम हो वह सच्चिदानंद तुम हो बाहर की खोज भटकाती रहेगी बाहरी तुम्हारी दुनिया है बाहरी तुम्हारे स्वर्ग है भीतर कब आओगे जब आदमी मर जाता है तो देखते हैं अर्थी हम उठाते हैं कहते राम नाम सत्य मुर्दे के सामने दौरा रहे हो राम नाम सत्य इस आदमी को जिंदगी में स्वयं जानना था कि राम नाम सत्य और सब असत है जैसे यहां राम नाम सत कहते हैं ऐसे बंगाल में हरी बोलो हरी बोल। जब आदमी मर जाता तो उसकी अर्थी उठा उठाकर ले जाते तो कहते हरी बोलो हरी बोल। जिंदगी भर हरी ना बोला अब दूसरे बोल रहे हैं इसके तो ओठ अब कपेंगे भी नहीं और दूसरे भी अपने लिए नहीं बोल रहे हैं ख्याल रखना इस मुर्दे के लिए बोल रहे हैं कि भाई तेरा तो सब समाप्त हुआ हरी बोलो हरी बोल नमस्कार अब हम हमसे पिंड छोड़ा अब हमें क्षमा कर अब जा अब हमें मत सता घर लौट गए मुर्दे के लिए बोले अपने लिए नहीं मुर्दा भी जिंदा रहा जब तक नहीं बोला जो आदमी जीवित जीवित बोल देता है हरी को स्मरण कर लेता है उसके जीवन में स्वर्ण की आभा उतर आती उसके जीवन में शाश्वत की किरणें उतर आती हरी को पुकारना है तो जीते जी पुकार लो तुम पुकारो तो ही पुकार पाओगे दूसरे तुम्हारे लिए नहीं पुकार सकते यह पुकार उधार नहीं हो सकती और हरी को न पुकारा तो गया जीवन व्यर्थ हारा तुमने जीवन अगर हरि को ना पुकारा हरि को पुकारने का अर्थ केवल इतना ही है कि इस जीवन में इस जीवन की परतों में छिपा हुआ कुछ हीरा पड़ा है कुछ ऐसा पड़ा है जो मिल जाए तो तुम सम्राट हो जाओ जो न मिले तो तुम भिखारी बने रहोगे बीत गई सुख बेला दूर कहीं सहनाई बाजी कोई हुआ अकेला बीत गई सुख बेला होनी प्रीति के होने खेल में फाक लिए अंगारे पग पग अंधियारा बरसाएं धुंधले चांद सितारे छेड़ गया चिंता नगरी में आज सुनहरा रेला बीत गई सुख बेला सांस कटारी बन बन अटके अंखियां भर भर आए कुंदन की तपती भट्टी में झुलस गई आशाएं आशाओं की चिता पे नाचे दुखड़ा नया नबेला बीत गई सुख बेला पर्बत और पाताल मिला के सुपन्न जोत जगाई बैरी लेख से नैन मिले तो टूट गई अंगड़ाई अब मन सोचे पड़े अकेला क्यों अग्नि से खेला बीत गई सुखबेला दूर कहीं सहनाई बाजी कोई हुआ अकेला बीत गई सुख बेला सब बीता जा रहा है संसार का अर्थ है जो बीत रहा है जो थिर नहीं है जो नदी की धार है यह धार भागी जा रही है इस धार में दोबारा उतरना भी संभव नहीं तुम्हारी मुट्ठी से सब बहा जा रहा है तुम खुद बहे जा रहे हो अब मन सोचे पड़ा अकेला क्यों अग्नि से खेला बीत गई सुख बेला लेकिन चिता पर पड़े हुए सोचोगे भी तो बहुत देर हो गई होगी फिर करने का कोई उपाय ना बचेगा अभी पुकार लो हरि बोलो हरि बोल अभी बुला लो अभी तलाश लो अभी खोज लो अभी खोद लो घर में आग लगे इसके पहले कुआ तैयार कर लो ऐसा मत सोचना कि जब लगेगी घर में आग तब कुआ तैयार कर लेंगे अभी तैयार कर लो आग तो लगनी सुनिश्चित है जिस घर में तुम रह रहे हो इसमें आग लगनी ही है ये लपटों में जलने को ही बना है ये चिता पे चढ़ने को ही बना है ये इसकी नियति है इसकी नियति से इसे भिन्न नहीं किया जा सकता यह इसका अंतरस्त स्वभाव है तुम्हारा जो घर है साधारण घर वो तो जले ना जले मगर तुम्हारी देह तो जलेगी ये इतनी सुनिश्चित बात है इसमें कोई संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता ईश्वर को मत मानो आत्मा को मत मानो मोक्ष को मत मानो जरूरत नहीं इतना तो मानो कि यह देह चिता पर चढ़ेगी बस उतने से ही क्रांति हो जाएगी यह तुम गैरिक वस्त्र देखते हो सन्यासियों के ये चिता की अग्नि का रंग है सन्यास का अर्थ होता है मरने के पहले हम चिता पर चढ़े क्या हमें यह बात स्वीकृत हो गई कि चिता पर चढ़ना है हमने यह अग्निवेश धारण किया कि अब हम याद दिलाता रहेगा ये वेश कि अग्नि पर चढ़े हैं हम ये देह अग्नि पर चढ़ी ही है देर अबेर से कुछ फर्क नहीं पड़ता आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों मगर सन्यासी ये घोषणा कर रहा है अपने समक्ष और संसार के समक्ष कि मैं अग्नि पर चढ़ा हूं इस तथ्य को मैं झुटलाना नहीं चाहता इस तथ्य को मैं अपने जीवन का केंद्र बना लेना चाहता हूं और इसी केंद्र पर मैं सारे जीवन के वर्तुल को घुमाना चाहता हूं तुम्हारे जीवन का केंद्र क्या है किसी का धन है किसी का पद है किसी का काम किसी का लोभ किसी का मोह मगर ये सब छिन जाएंगे ये असली केंद्र नहीं है तुम्हारे जीवन के केंद्र को कुछ ऐसा बनाओ कि मौत उसे छीन ना सके तुम मौत से पार जाने वाली कोई किरण अपने भीतर पकड़ो उस किरण को भक्तों ने प्रेम कहा है ज्ञानियों ने ध्यान कहा है वह एक ही बात के दो नाम है आज के सूत्र हिंदू की हद छी के तजी तुरक की राह सुंदर सहजे चिन्हिया एक राम अल्लाह बड़ा प्यारा वचन है अमूल्य अर्थों से भरा वचन है हिंदू की हद छाण के जब तक हद है तब तक तुम बेहद को ना पा सकोगे जब तक सीमा में बंधे हो तब तक असीम से तुम्हारा कोई संबंध ना हो सकेगा अगर हिंदू हो तो धार्मिक नहीं हो सकते अगर मुसलमान हो तो धार्मिक नहीं हो सकते तुम्हारी हद है बेहद से कैसे जुड़ोगे गंगा अगर जिद करे कि मैं गंगा ही रहूंगी तो सागर से ना मिल पाएगी इतना पक्का है गंगा कहे कि मैं तो अपने किनारों में ही आबद्ध रहूंगी मैं तो अपने व्यक्तित्व को बचाऊंगी मैं गंगा हूं मैं ऐसे सागर में नहीं उतर सकती अगर गंगा गंगा होने की जिद रखे तो सागर में ना उतर पाएगी सागर में उतरने के पहले गंगा को एक बात तो तय कर लेनी होगी कि अब मैं नहीं सीमा छोड़ देनी होगी फिर सीमाएं किसी भी तरह की हों सभी सीमाएं मनुष्य को कारागृह में डालतीं, जंजीरों से बांधती हिंदू हो तो तुमने एक जंजीर पहन ली ईसाई हो तो दूसरी जंजीर पहन ली क्यों अपने को छोटा करते हो बड़े से मिलने चले हो विराट से मिलने चले हो क्यों अपने को छुद्र में आबद्ध करते भारती हो भारतीय हो चूकोगे चीनी हो चूकोगे और हमारी तो हद है हिंदू होने से भी हमारा काम नहीं चलता वो भी सीमा बड़ी मालूम पड़ती उसमें भी कोई ब्राह्मण है कोई सूद्र ब्राह्मण होने से भी हमारा काम नहीं चलता वो भी सीमा बड़ी मालूम पड़ती तो उसमें कोई कानकुब्ज ब्राह्मण कोई कोकनष्ट कोई देशस्थ हो उसमें भी फिर सीमाएं हैं सीमाएं हैं और सीमाएं तुम छोटे से छोटे होते चले जाते हो और अनहत की तलाश पर चले और परमात्मा को पुकारना चाहते हो हरि बोलो हरि बोल हिंदू रह के हरि को पुकारना चाहते हो तुम्हारी पुकार नहीं पहुंचेगी इतनी संकीर्ण पुकार नहीं पहुंचती पुकार विराट से जोड़नी है तो विराट हृदय से उठनी चाहिए और मजा ऐसा है कि मुसलमानों की किताब भी कहती कि परमात्मा असीम है और हिंदुओं की किताब भी कहती कि परमात्मा असीम है और हिंदू भी दोहराते हैं कि परमात्मा असीम है मुसलमान भी दोहराते हैं परमात्मा असीम है लेकिन ये बात दोहराने सोने ये याद नहीं आती कि हम असीम कब होंगे अगर परमात्मा असीम है और हम उससे जुड़ना चाहते तो कुछ तो उसका रंग लें कुछ तो उसका रूप लें कुछ तो उसका ढंग लें कुछ तो उसकी हवा बहने दें अपने भीतर लोग संकीर्ण हो गए और जितने संकीर्ण हो गए हैं उतने ही परमात्मा से दूर हो गए तुम देह में ही आबद्ध नहीं हो देह से भी बड़े बंधन तुम्हारे मन में है तुमने वहां तय कर रखा है कि झुकेंगे तो मस्जिद में झुकेंगे तो गुरुद्वारा में झुकने पे भी सीमा लगा ली ये आकाश किसका ये चांदारे किसके ये वृक्ष ये पक्षी ये लोग किसके झुकने में क्या सीमा लगा रहे हो जहां खड़े हो वहीं झुको जहां बैठे हो वहीं झुको भूमि का प्रत्येक कण उसका तीर्थ है सब पत्थर कावा के पत्थर है और सब घाट काशी के घाट कैलाश ही कैलाश है चलते वही हो जीते वही हो उठते वही हो मरते वही हो सीमाएं तोड़ो सुंदरदास ठीक कहते हिंदू की हद छाड़ के हद छोड़ दी हिंदू की उस दिन जाना हद छोड़ते ही ज्ञान अवतरित होता है तजी तुरक की राह और मुसलमान की राह भी छोड़ दी परमात्मा को राह से थोड़ी पाना होता है राह तो बाहर जाने के लिए होती भीतर जाने की कोई राह नहीं होती मार्ग तो दूर से जोड़ने के लिए होते जो पास से भी पास है उसे जोड़ने के लिए किस मार्ग की जरूरत है चले कि भटके रुको सब राह जाने दो सारे पंथ जाने दो तुम तो आंख बंद करो अपंथी हो जाओ अमार्गी हो जाओ परमात्मा दूर नहीं है कि रास्ता बनाना पड़े परमात्मा तुम्हारे अंतस्तल में विराजमान है कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं तुम वहां हो ही सिर्फ आंख खोलनी सिर्फ बोध जगाना सिर्फ स्मरण करना हरि बोलो हरि बोल इसका मतलब समझते हो इसका मतलब इतना ही है कि बस इतने से ही हो जाएगा स्मरण मात्र से हो जाएगा सूरत ही काफी है आदमी ने परमात्मा को खोया नहीं खो देता तो बड़ी मुश्किल हो जाती खो देता तो कहां खोजते कैसे खोजते इस विराट अस्तित्व में अगर खो देते बमुश्किल चांद तक पहुंच पाए अस्तित्व बहुत बड़ा है पहले तारे पर पहुंचने के लिए अगर हमारे पास ऐसे यान हो जो प्रकाश की गति से चलें, प्रकाश की गति बहुत है एक लाख छियासी हजार प्रति सेकंड उसमें साठ का गुणा करना तो एक मिनट में प्रकाश उतना चलता है फिर उसमें चौबीस का गुणा करना तो चौबीस घंटे में उतना चलता है फिर उसमें तीन सौ पैंसठ का गुणा करना तो वो सबसे छोटा प्रकाश का मापदंड है एक प्रकाश वर्ष प्रकाश को नापने का वो तराजू है सबसे छोटा माप जैसे सोने को रत्ती से नापते ऐसी वो रत्ती एक वर्ष में प्रकाश जितना चलता है वो सबसे छोटा मापदंड है और एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील चलता है अगर हमारे पास प्रकाश की गति से चलने वाले यान हो जिसकी अभी कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती तो सबसे निकट के तारे में पहुंचने में चालीस वर्ष लगेंगे और ये निकट का तारा है फिर इससे और दूर तारे हैं और, और दूर तारे ऐसे तारे हैं जिन तक पहुंचने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे जिएगा कहां आदमी ऐसे तारे हैं जिनसे रोशनी चली थी उस दिन जब पृथ्वी बनी अभी तक पहुंची नहीं और ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी तब चली थी जब पृथ्वी नहीं बनी थी और तब पहुंचेगी जब पृथ्वी मिट चुकी होगी उन तारों की रोशनी को मिलना ही नहीं होगा पृथ्वी से पृथ्वी को बने करोड़ों वर्ष हो गए कोई और करोड़ों वर्ष अभी जी सकती है अगर आदमी पगला ना चाहे जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि आदमी पागल हो जाएगा और अपने को नष्ट कर लेगा तो उन तारों की रोशनी को पता ही नहीं चलेगा कि पृथ्वी बीच में बनी गई खो गई कभी थी या नहीं उन तक हम कैसे पहुंचेंगे और उसके पार भी विस्तार है विस्तार अंतहीन है अगर परमात्मा खो जाए तो कहां खोजेंगे कैसे खोजेंगे किससे पूछेंगे उसका पता ठिकाना नहीं असंभव हो जाएगी बात फिर परमात्मा मिल जाता है क्योंकि खोया नहीं मेरी इस बात को खूब गांठ बांधकर रख लेना परमात्मा मिलता है क्योंकि खोया नहीं मिला ही हुआ है इसलिए मिलता है सिर्फ याद खो गई परमात्मा नहीं खोया है हीरा खीसे में पड़ा तुम भूल गए हो कभी कभी हो जाता ना आदमी चश्मा आंख पर रखे रहता है और चश्मे खोजने लगता है कलम कान में खोस लेता और चारों तरफ कलम खोजने लगता है ऐसी ही दशा है विस्मरण हुआ है हरी बोलो हरी बोल में यही तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि अगर तुम पुकार लो मन भर के पूरे हृदय से रोए रोए से श्वास श्वास से तो बस बात हो जाएगी और कुछ करना नहीं है हिंदू की हदि छाण के तजी तुरक की राह सुंदर सहजे चीनियां और जैसे ही हिंदू को छोड़ा मुसलमान को छोड़ा कि सहज ही उसकी पहचान आ गई इन्हीं की वजह से पहचान अटकी थी अब तुम और जरा मुश्किल में पड़ोगे मेरी बात तुम्हें और थोड़ी झंझट में डालेगी हिंदू होने की वजह से बाधा पड़ रही तुम्हारे वेद बीच में आ रहे तुम्हारी गीता तुम्हारी रामायण बीच में आ रही तुम्हारे राम कृष्ण बीच में आ रहे, रहे मुसलमान होने से बाधा पड़ रही तुम्हारा कुरान बीच में आ रहा है तुम्हारी नमाज बीच में आ रही तुम्हारी मस्जिद तुम्हारे मॉल भी बीच में आ रहे उसकी याद के लिए किसी मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं उसकी याद तो सीधी उठनी चाहिए उसकी याद के लिए तुम्हें किसी शास्त्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं अपने भीतर जाना है शास्त्र में नहीं स्वयं में जाना है इसलिए मैं कहता हूं ये वचन बहुत अद्भुत है हिंदू की अधि छाण के तजी तुरक की राह सुंदर सहजें चीनियां और सहज ही पहचान हो गई इन्हीं की वजह से पहचान नहीं हो रही थी अब जिसने सोच रखा है कि भगवान तो वही है जो मंदिर में धनुष धनुष्मण लिए खड़े राम ही भगवान है इसको अर्चन हो गई यही प्रतिमा इसके लिए बाधा बनेगी यही आकृति इसे निराकार में न जाने देगी ये जिसने सोचा है कि भगवान तो भाई जो मोर मुकुट बांधे मंदिर में खड़े बांसुरी बजा रहे अब ये जिस तलाश में चल पड़ा ये कल्पना की तलाश है ऐसा नहीं कि कृष्ण कभी हुए नहीं हो भी गए उठी लहर वह नाच भी हुआ वह बांसुरी भी बची और खो भी गए उनको हमने भगवान कहा क्योंकि उनमें सागर की झलक हमें सुनाई पड़ी सागर की, की गरिमा का थोड़ा सा हमें उनमें बोध हुआ हमने उन्हें भगवान कहा ठीक कहा लेकिन मंदिर में उनकी मूर्ति रखकर बैठ जाओगे तो चूक हो जाएगी वो लहर की प्रतिमा है सागर की नहीं सागर की कोई प्रतिमा नहीं होती सागर विराट है लहर से सागर को पहचान लो बस लहर का साथ मिल जाए तो थोड़ी दूर चल लो मगर लहर को पूछते मत बैठे रहो सदियां बीत गई तुम लहर को ही पूछ रहे हो अब वह लहर कहां कब की सागर में खो गई और लीन हो गई कब से विराट में एक हो गई विराट में एक हो गए थे इसलिए तो हमने उनको भगवान कहा था अपनापन छोड़ दिया था आपा छोड़ दिया था इसलिए भगवान कहा था कोई अहंकार भाव नहीं रह गया था इसलिए भगवान कहा था देह गिर गई भीतर तो शून्य हो ही गए थे देह के गिरते ही शून्य शून्य में मिल गया आकाश आकाश में खो गया घड़ा फूट गया अब तुम किसकी बातें कर रहे हो घड़े की प्रतिमा बना के बैठे हो उसकी पूजा में लगे हो वही बाधा बन रही बुद्ध ने कहा है अगर मैं भी तुम्हारे मार्ग पर आ जाऊं तो तलवार उठा के मेरे दो टुकड़े कर देना मुझे कुछ दिन पहले अमेरिका से एक पत्र मिला कहीं मैंने बुद्ध के इस वचन का उल्लेख किया है इफ यू मीट मी ऑन द वे किल मी किसी ने बड़े क्रोध से मुझे पत्र लिखा है कि आप कौन हैं आप कैसे यह कह सकते हैं कि बुद्ध रास्ते में मिल जाए तो उनकी हत्या कर देना उसे पता नहीं कि मैंने कहा नहीं ये बुद्ध नहीं कहा हुआ है ये बुद्ध का वचन ही मैंने उद्धृत किया है उस आदमी को बड़ा क्रोध आ गया कि कोई ये कैसे कह सकता है मगर समस्त बुद्धों ने यही कहा है कहेंगे ही अगर ये ना कह सकें तो बुद्ध नहीं बुद्धो ने कहा हमसे पार हो जाओ हम में अटक मत जाना हम द्वार हैं हमसे गुजर जाओ हम पर रुक मत जाना हम सेतु हैं उस पार निकल जाओ सेतु पर घर मत बना लेना मगर तुमने सेतु पे घर बना लिए तुम द्वार की ही पूजा करते बैठे हो तुम भूल ही गए कि द्वार गुजरने को है पार जाने को है द्वार के पार जाना है द्वार पर अटक नहीं जाना कितना ही सुंदर हो द्वार और कितनी ही प्यारी नक्काशी हो और बहुमूल्य से बहुमूल्य लकड़ी का बना हो कि सोने का बना हो कि चांदी का बना हो कि हिरे जवाहरात जरे हो कितना ही मूल्यवान हो द्वार मगर द्वार का अर्थ ही होता है जिससे गुजर जाना आगे कुछ है द्वार से देखो आकाश आगे का बढ़ो सुंदरदास कह रहे हैं सुंदर सहजे चीनिया एक राम अल्लाह पहचान सरलता से हो गई जिस दिन हिंदू ना रहे जिस दिन मुसलमान ना रहे जिस दिन सीमा छूटी उसी दिन असीम से पहचान हो गई असीम से पहचान होने में बाधा ही क्या है असीम की तरफ से कोई बाधा हाँ नहीं है तुम्हारी तरफ से बाधा हाँ है तुम सीमा को पकड़े बैठे हो सीमा को जाने दो और असीम प्रवाहित होगा और उस असीम के ही सब नाम है एक राम अल्लाह है और तब तुम जानोगे कि मंदिर में जो पूजा जा रहा है वो वही है और मस्जिद में जो पूजा जा रहा है वो भी वही है आकार में भी वही निराकार में भी वही जो मानते हैं परमात्मा में वे भी उसकी ही बात कर रहे हैं और जैसे बुद्ध और महावीर जो नहीं मानते हैं परमात्मा में वे भी उसी की बात कर रहे हैं हां भी उसी का रूप है नहीं भी उसी का रूप है क्योंकि वह रूपातीत है पर तुम सीमा के पार जाओगे असीम का स्वाद मिलेगा तो ही यह अनुभव होगा अब यह बड़े मजे की बात है राम में उलझ उल्जा, जाओ तो राम अल्लाह के विपरीत अल्लाह में उलझ जाओ तो राम अल्लाह के विपरीत है कृष्ण में उलझ जाओ तो कृष्ण राम के विपरीत राम में उलझ जाओ तो कृष्ण के विपरीत और अगर तुम सारी उलझनों से छूट जाओ तो तुम अचानक पाओगे कि वे सब एक ही अनुभव के नाम है अलग अलग नाम भाषा के भेद व्याख्याओं की भिन्नता पर इशारा एक ही तरफ है तो मैं तुमसे यह भी कह दूं कि जो हिंदू है कभी धार्मिक नहीं हो पाता हालांकि जो धार्मिक है वो जान लेता है कि हिंदू भी सच है मुसलमान भी सच है ईसाई भी सच है जैन भी सच है बौद्ध भी सच है शास्त्रों में उलझ के कोई सत्य तक नहीं पहुंचता लेकिन जो सत्य तक पहुंच जाता है उसके लिए सभी शास्त्र सत्य हो जाते इसलिए सारे शास्त्रों पर मैं बोल रहा हूं सिर्फ इसी बात की तुम्हें याद दिलाने के लिए एक राम अल्लाह और ये सहज शब्द भी खूब समझ लेने जैसा है सुंदर सहजे चीनियां सहज का मतलब होता है बिना प्रयास के बिना साधना के बिना साधे बिना किसी योजना के बिना यत्न के अपने से हो गया बस इतना ही किया कि दरवाजा खोल दिया जैसे सुबह सूरज निकला और तुमने दरवाजा खोल दिया पर्दा खोल दिया रोशनी भर गई ये रोशनी को जाके बाहर बांध बांध के भीतर नहीं लाना पड़ता रोशनी अपने से आ जाती द्वार खुला की रोशनी आ जाती यह सहज ठीक ऐसे ही परमात्मा से तुम भर जाओगे अगर तुम हद छोड़ दो मगर हद को हम बड़ी जोर से पकड़े हद हमारा प्राण बन गई हद हमारे लिए इतनी मूल्यवान हो गई है कि हम मरने मारने को तैयार हैं मुसलमान हिंदू को काटने को तैयार है हिंदू मुसलमान को काटने को तैयार है ईसाई यहूदियों को काटते रहे काटने के लिए तैयार हैं मरने मारने को तैयार हैं हद ज्यादा मूल्यवान हो गई और बेहद की बातें हो रही आदमी की मूर्ता देखते अगर बेहद की बात हो रही तो फिर मारना काटना क्या है धर्म के नाम पर हत्या कैसी और जब भी तुम किसी को मारते हो उसी को मार रहे हो एक है राम अल्लाह किसको मार रहे हो तुम सोचते हो हिंदू को मुसलमान को तुम उसी को मार रहे हो तुम जो भी नष्ट कर रहे हो उसी के विपरीत तुम्हारा आयोजन चल रहा है चाहे तुम उसका नाम ही लेके क्यों ना करो चाहे उसके नाम पर ही क्यों ना करो जागो तो सहज ही पहचान हो जाती एक ही काम करना है हद छोड़ देनी मेरी उपदेशना यही है हद छोड़ो यहां मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूं कि हद छोड़ो तो मेरे सन्यासी में कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है कोई यहूदी कोई बौद्ध कोई जैन मगर उसकी सब हदें गई वह स्मरण मात्र रह गए वो अतीत हो गया जैसे सांप सरक जाता है पुरानी चमड़े से छोड़ देता खोल को पीछे ऐसा सन्यासी अपनी खोलों को छोड़कर पीछे सरक आया है अब सिर्फ धार्मिकता रह गई सिर्फ एक सत्य की खोज की आकांक्षा रह गई एक शुद्ध अभिपसा एक लपट कि जानना है क्या है बस फिर सहज ही हो जाता है मेरी मेरी करथें देखो नर की बोल फिर पीछे पछताओगे हरी बोलो हरी बोल मेरी मेरी करथ हद पर इतना आग्रह है कि कहते हैं मेरा धर्म मेरी किताब मेरी प्रतिमा मेरा सिद्धांत मेरा दर्शन शास्त्र मेरी मेरी करथें दे कू नर की भूल फिर पीछे पछताओगे हरि बोलो हरि बोल समय मत गमाओ इन व्यर्थ की भूलों में भटको मत झांको किसी की आंखों में जो हरि को पुकारा हो जिसके भीतर हरि की पहचान हुई हो सुंदर सहज, चीनिया कहीं कोई मिल जाए सुंदरदास, तो उसकी आंखों में झांको जहां सहज पहचान हुई हो तुम अगर जाते भी हो तो उनके पास जाते हो जो खुद ही साध रहे कोई आसन लगाए बैठा है कोई शीर्षासन लगाए बैठा है कोई उपवास कर रहा है उन्हें अभी मिला नहीं है अभी तो साधना चल रही और साधने से कभी किसी को मिलता नहीं परमात्मा तो मिला ही हुआ है शीर्षासन करने की कोई आवश्यकता नहीं परमात्मा कोई पागल तो नहीं है कि तुम सिर के बल खड़े हो तब मिले अगर सिर के बल ही खड़े होने से मिलना था तो तुम्हें सिर के बल ही पहले से खड़ा करता पैर पे खड़े करने की जरूरत क्या थी ये भूल क्यों करता परमात्मा कुछ पागल तो नहीं है कि जब तुम भूखे मरो और उपवास करो तब मिले भूखे ही मारना होता तो भूखे ही मारता भूख ही ना देता पेट ही ना देता उपवास उपवास चलता कोई परमात्मा तुम्हारी भूख प्यास से थोड़ी मिल जाने वाला है तुम कर क्या रहे हो करने का प्रश्न ही नहीं है कृत्य की बात ही नहीं सिर्फ स्मरण की बात है मगर जब कोई करने वाला तुम्हें मिल जाता तुम्हें बहुत प्रभाव होता कोई आदमी भूखा पड़ा है महीने भर का उपवास किया है तुम झुके कोई कांटों पर लेटा है तुम झुके किसी ने अपने शरीर को सुखा लिया धूप में खड़े होकर बस तुम गिरे चरणों पर कृत्य से परमात्मा के पाने का क्या संबंध है क्या तुम सोचते हो कि सूखे वृक्ष में परमात्मा ज्यादा होता है हरे वृक्ष की बजाय तुम कौन सा गणित पकड़े हो अगर होगा तो हरे में ज्यादा होगा सूखे में क्या होगा सूखने का मतलब यह होता है कि परमात्मा सूख गया अब वृक्ष में प्राण ऊर्जा नहीं बहती तुम्हारे महात्मा तुम्हारे साधु उदास बैठे उनके जीवन का आनंद खो गया है कम से कम तुम आनंदित तो हो चलो भ्रांति सही तुम्हारा आनंद क्षण सही उनके पास क्षण आनंद भी नहीं रहा है बैठे मुर्दों की भांति लेकिन जब तक कोई महात्मा मुर्दा ना हो जाए बिल्कुल तब तक तुम पूछते नहीं क्योंकि तब तक वो तुम्हारे जैसा मालूम पड़ता है जब तक जीवित है भोजन करता है कपड़े पहनता है सोता उठता बैठता है जैसे तुम उठते बैठते सोते हो जब तक वो ठीक सामान्य होता है तब तक तुम्हें जसता नहीं क्योंकि तुम्हें लगता है हमारे ही जैसा है तुम्हारी आत्मनिंदा अद्भुत है तुम यह मान ही नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर परमात्मा हो सकता है और यही तुम्हारी मान्यता अटका रही परमात्मा तुम्हारे भीतर लेकिन तुम इतनी आत्मनिंदा से भर गए हो तुम इतने अपराध भाव से भर गए हो कि तुम्हारे भीतर तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे जैसा जो मालूम पड़ता है उसके भीतर भी नहीं हो सकता कुछ भिन्न होना चाहिए अब सिर के बल कोई खड़ा वो भिन्न मालूम पड़ता है उपवास कोई कर रहा है वो भिन्न मालूम पड़ता है कोई जंगल में जाकर बैठ गया है धूप सहरा है सर्दी सहरा है वो तुम्हें विशिष्ट मालूम पड़ता है ये विशिष्ट नहीं है सिर्फ विक्षिप्त है परमात्मा सामान्य में व्याप्त है ये सारा जगत उससे भरा है किसने तुम्हें सिखा दिया है कि तुम्हारे भीतर नहीं और अगर ये बात तुमने मान ली है तो फिर निश्चित ही तुम कैसे स्मरण कर पाओगे अगर यह बात ही मान ली कि मेरे भीतर नहीं हो सकता कृत्य करने पड़ेंगे कुछ उपलब्धियां करनी पड़ेंगी कुछ सिद्धियां करनी पड़ेंगी कुछ तब मिलेगा तो तुम चूकते रहोगे परमात्मा सहज मिलता है सिद्धियों से नहीं परमात्मा मिला ही हुआ है सिर्फ स्मरण से मिलता है गर्मीय सौ के नजारा का असर तो देखो गुल खिले जाते हैं वो साया दर तो देखो ऐसे नादा भी न थे जहां से गुजरने वाले नास हो पंद करो राह गुजर तो देखो वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो अगर किसी सहज उपलब्ध व्यक्ति के पास पहुंच जाओगे तो परमात्मा की तो फिक्र छोड़ो उसकी आंख में झांकने से सब हो जाएगा वो तो वह है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा तुम्हारे भीतर प्रार्थना अंकुरित होने लगेगी तुम्हारे भीतर आह्लाद का जन्म हो जाएगा तुम्हारे भीतर कोई शराब का चश्मा बहने लगेगा एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो जिसने प्यारे को देख लिया है उसकी आंख में भी अगर तुम झांक लोगे तो प्यारे की थोड़ी भनक तुम्हारे पास आ जाएगी परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है कोई जगाने वाला चाहिए कोई पुकार देने वाला चाहिए किसी का बजता गीत तुम्हारे भीतर सोए हुए गीतों को जगा देता है कहते हैं अगर कोई कुशल वीणा वादक वीणा बजाए और दूसरी वीणा पास रख दी जाए तो बिना बजे बजने लगती क्योंकि वीणा वादक जब अपनी वीणा पर संगीत छेड़ देता है तो वे तरंगे पास में रखी खाली वीणा पर जिसे कोई छेड़ नहीं रहा है वे तरंगे उसके तारों को कपाने लगती ठीक ऐसी ही घटना गुरु और शिष्य के बीच घटती एक की वीणा बज उठी तुम्हारी वीणा अभी बिना बजी पड़ी वीणा पूरी है जरा कम नहीं जरा भिन्न नहीं किसी की बजती वीणा के पास तुम बैठ गए कि तुम्हारे तार थरथराने लगेंगे तुम्हारी आंखों में छिपे आनंद के आंसू बहने लगेंगे तुमने देखा किसी नर्तक को नाचते तुमने अपने पैर में थिरक अनुभव नहीं की कोई नर्तक जब नाचता है तुम्हारे पैर थाप नहीं देने लगते तुम संगीत में मस्त होकर सिर नहीं हिलाने लगे हो मृदंग बस्ती देखकर तुम्हारे हाथ ताल नहीं देने लगे बस ऐसा ही ठीक ऐसा ही जिसके भीतर की मृदंग बज उठी है उसके पास बैठकर तुम ताल देने लगोगे जहां यह ताल देने की घटना घटने लगे वहीं सत्संग हो रहा है वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे एक नजर तुम मेरा महबूबे नजर तो देखो वो जो अब चाक गिरेबा भी नहीं करते हैं देखने वाले कभी उनका जिगर तो देखो सामने दर्द को गुलजार बना रखा है आओ एक दिन दिले पुरखों का हुनर तो देखो सुबह की तरह झमकता है सबे गम का उफक फैज ताबंदगी ए दीद ए तर तो देखो कभी कोई गीली आंख तो देख लो फिर रात का अंधेरा भी सुबह की तरह झलकने लगेगा कहीं कोई परमात्मा से भीग गई आंख देख लो चूंकि अनुभूति साधना का परिणाम नहीं है वरन सहज स्मरण है इसलिए सत्संग में घट जाती सुंदरदास को घट गई दादू की आंख में देखते देखते और छोटे ही थे शायद इसलिए घट गई कि छोटे थे अभी ज्ञान और अकड़ और दूसरे पागलपन पैदा नहीं हुए थे सात ही साल के थे छोटा बच्चा भोला भाला होगा निर्दोष होगा घट गई दादू की आंख में झांका होगा इस भोले भाले बच्चे ने अभी शास्त्रों की परतें नहीं थी अभी इसे कुछ हद भी नहीं थी इसे ख्याल भी नहीं था कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान की ईसाई की, की क्या कि क्या अभी तो सब साफ था अभी किताब पे कुछ लिखा नहीं गया था अभी किताब खाली थी अभी सब कोरा था आकाश में कोई बादल नहीं थे देखी होंगी दादू की आंखें जो उस प्यारे के रस से लबालब झूम गया होगा यह बजती वीणा दादू की इसके भीतर कोई स्वर थिरक उठे होंगे ये नृत्य दादू का और इसके भीतर नाच आ गया होगा ये मृदंग दादू की और फिर यह बच्चा नहीं रुक सका होगा झुक गया होगा सात वर्ष की उम्र में हमें हैरानी होती लेकिन अभी इस पर बड़ी मनोवैज्ञानिक शोध चलती है और जो नई से नई शोधे हैं वो ये कहती हैं कि छोटे बच्चे अगर बिगाड़े ना जाएं हम बिगाड़ते हमने बिगाड़ने के अच्छे अच्छे नाम रखे हैं शिक्षा धर्म शिक्षा इत्यादि इत्यादि अगर छोटे बच्चे बिगाड़े ना जाएं अगर उनके भोलेपन को हम बचा सकें अगर उनकी निर्दोषता को हम बचा सकें उसे ढांके तो ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाए यह दुनिया वैसी हो जाए जैसी होनी चाहिए लेकिन हमने बड़े आयोजन कर रखे हैं, बच्चा पैदा हुआ कि हमारे आयोजन शुरू हुए बच्चा पैदा हुआ कि बस पंडित आया पुरोहित आया मौलवी आया बपतिस्मा शुरू खतना शुरू बच्चा पैदा नहीं हुआ कि हमने आयोजन शुरू किया कि इसको जल्दी से बांधो अपनी व्यवस्था इसके ऊपर ला दो इसे हिंदू बनाओ मुसलमान बनाओ ईसाई बनाओ इसे आदमी ना रहने देना आदमी से बड़ा खतरा मालूम होता है इसे मंदिर ले चलो मस्जिद ले चलो इसके पहले कि कहीं ये जाग जाए इसे सुला दो इसे जहर पिला दो इसे कंठस्थ करवा दो रामायण इसे गीता की, की पंथियां याद करवा दो इसे तोता बना दो इसके पहले कि इसमें बोध जागे इसको यंत्रवत स्मृति से भर दो और हम कहते हैं ये बड़ी ऊंची बातें हम कर रहे हैं हम धर्म सिखा रहे हैं, ये धर्म नहीं सिखाया जा रहा इसी की वजह से दुनिया में अधर्म है किसी बच्चे को धर्म सिखाया नहीं जा सकता बच्चा तो धर्म लेकर ही आता है अगर हम उसे नष्ट ना करें अगर हम उसके साथ ज्यादा छेड़खान ना करें अगर हम उसको सिर्फ सहारा दें जो उसके भीतर छिपा है उसी को प्रकट होने के लिए सहारा दें तो यह पृथ्वी बड़े सौंदर्य से भर जाए लेकिन हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते मां बाप को तो मौका मिल जाता है बच्चे की गर्दन पकड़ो बच्चे को बनाओ जैसा बनाना चाहते हो बाप जो नहीं बन पाया वो बच्चे को बनाना चाहता है बाप बड़ा धनी होना चाहता था नहीं हो पाया अब वो बच्चे की छाती पर चढ़ के महत्वाकांक्षा का भूत बन के बच्चे पर सवार हो जाएगा वो बच्चे को कहेगा कि बेटा हम नहीं कर पाए तू करना मैंने सुना है एक आदमी मर रहा था उपद्रवी आदमी था उसके चारों बेटे इकट्ठे थे उस आदमी ने कहा कि बेटो मेरी एक ही इच्छा है मरते वक्त पूरी कर दोगे तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी कहो पूरी करोगे बड़े तीनों बेटे चुप रहे क्योंकि वो बाप को भली भांति जानते थे वो किसी झंझट में डाल जाएगा जिंदगी भर झंझट में डाला उसने छोटा छोटा था अभी उसने कहा आप कहें जो भी हो सकेगा हम करेंगे बाप ने कहा तू मेरे पास है उसके कान में बोला कि जब मैं मर जाऊं तो मैं तो मरी गया मेरी लाश के टुकड़े कड़कर के मोहल्ले वालों के घर में डाल देना और पुलिस में रपट लिखवा देना ये सब के सब बंधे जाते होंगे पुलिस थाने की तरफ मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी जिंदगी भर इनसे झंझटे रही मरते वक्त इनके हाथ में जंजीरें देख लो मैं तो मर ही जाऊंगा अब तो बात खत्म ही हो गई इसलिए तुम फिक्र मत करना काट के मेरी शरीर को टुकड़े टुकड़े करके डाल देना सबके घर में सबको फंसवा देना जिंदगी भर भी वो यही आयोजन करता रहा हम मरते वक्त भी वो यही आयोजन कर जा रहा है इतने सीधे सीधे आयोजन सभी लोग नहीं करते मगर बड़े सूक्ष्म आयोजन यही है जब तुमने अपने बेटे को सिखाया कि तू हिंदू हो जा तब तुमने क्या सिखाया हिंदू मुसलमानों से लड़ते रहे तुमने अपने बेटों को सिखाया तुम मुसलमान हो जा मुसलमान हिंदुओं से लड़ते रहे तुम लड़ाई सिखा रहे हो तुम वैमनस सिखा रहे हो तुम दुश्मनी सिखा रहे हो तुम इस पृथ्वी को प्रेम का स्थान नहीं बनना देना चाहते जब तुमने कहा किताब कंठस्थ कर ले तो तुम उधार थे इसको भी उधार किए जा रहे हो और परमात्मा सहज घटता है बच्चा जितनी आसानी से परमात्मा के पास पहुंच सकता है बूढ़े नहीं पहुंच सकते क्योंकि बच्चा अभी आया है स्रोत से अभी बहुत करीब है अभी दूर नहीं निकला है अभी उसे याद दिलाई जा सकती मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं आप छोटे छोटे बच्चों को सन्यास दे देते ये तो ठीक नहीं मैं उनसे कहता हूं कि बच्चे निकटतम हैं बूढ़े के भीतर तो बहुत कुछ पहले काटना छांटना पड़ेगा जिंदगी भर का कूड़ा कचरा सफाई करनी पड़ेगी बच्चा अभी दर्पण की तरह भी धूल जमी नहीं अगर इसको परमात्मा की तरफ मोड़ा जा सके इसको हिंदू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध बनने से बचाया जा सके इसे सिर्फ आदमी का भाव दिया जा सके तो ये अभी अभी हद के बाहर हो सकता है क्योंकि अभी हद के भीतर हुआ ही नहीं अभी हद के बाहर ही है में क्रांति सुगमता से घट सकती शायद दादू के पास सुंदरदास में इसलिए क्रांति घट गई सात वर्ष का छोटा बच्चा था जीसस ने कहा है जब तक तुम छोटे बच्चों की भांति न हो जाओगे तब तक परमात्मा को न जान सकोगे न जान सकोगे छोटे बच्चों की भांति पुनः हो जाना जरूरी है लेकिन लोग मेरी मेरी कर रहे हैं मेरी मेरी करतें देखो नर की बोल फिर पीछे पछताओगे हरि बोलो हरि बोल ये मेरी मेरी जाने दो ये मेरी मेरी का उपद्रव छोड़ो क्या मेरा क्या तेरा सब उसका मेरे का दावा अहंकार का दावा है जरा इस दावे को छोड़ो और तुम्हारी जिंदगी में सत्संग की सुगंध आने लगेगी। फिर हरीफे बाहर हो बैठे जाने किस किस को आज रो बैठे थी मगर इतनी रायगाना थी आज कुछ जिंदगी से खो बैठे सारी दुनिया से दूर हो जाए जो जरा तेरे पास हो बैठे सुबह फूटी तो आसमां पे तेरे रंगे रुखसार की फुहार गिरी रात छाई तो रूए अलम पर तेरे जुल्फों की आपसार गिरी जरा परमात्मा के पास कोई बैठने लगे सारी दुनिया से दूर हो जाए जो जरा तेरे पास हो बैठे जरा से पास हो उठो सुबह फूटी तो आसमा पे तेरे रंगे रुखसार की फुहार गिरी फिर हर चीज में उसी की झलक दिखाई पड़ने लगती सुबह होगी आकाश पर लाली फैलेगी और जो उसके थोड़ा भी पास सरका है उसे लगेगा ये उसके ही कपोलों का रंग सुबह फूटी तो आसमा पे तेरे रंगे रुखसार की फुहार गिरी रात छाई तो रुए अलम पर तेरे जुल्फों की आपसार गिरी तो रात का अंधेरा ऐसा लगेगा जैसे उसके बाल पृथ्वी पर गिर गए जैसे उसने अपने आंचल में सारी पृथ्वी को ले लिया जो उसके पास थोड़ा सरका उसके जीवन के कोण देखने के ढंग अनुभूति की प्रक्रियाएं बदलनी शुरू हो जाती फिर फूल नहीं खिलते वही खिलता है फिर बादल नहीं घिरते वही घिरता है फिर कोयल नहीं कूकती वही कूकता है फिर लोग नहीं दिखाई पड़ते चलते फिरते वही चलता इतने इतने रंग इतने इतने रूपों में सारा जगत एक महोत्सव का रूप ले लेता है किए रुपया इकट्ठे चौक उठे अरुगोल रीते हाथन वे गए हरी बोलो हरी बोल क्या कर रहे हो यहां रुपए इकट्ठे कर रहे हैं लोग सुंदरदास ने जब यह पद लिखा तब दो तरह के रुपए होते थे गोल भी होते थे चौकटे भी होते थे किए रुपया इकट्ठे चौकूटे और गोल रीते हाथन वे गए और सब जिन्होंने भी इकट्ठे किए वे सब रीते हाथ गए खाली आए खाली गए सच तो यह है मुट्ठी बंदी आती जब बच्चा पैदा होता है और जब आदमी मरता तो मुट्ठी खुली होती है। शायद कुछ लेके आता वो भी गमा देता है रीते हाथन वे गए हरि बोलो हरि बोल अब देर ना करो स्मरण करो उसका जिसके स्मरण मात्र से हाथ भर जाते हैं हाथ ही नहीं प्राण भी भर जाते हैं संपदा तो एक ही है वह सत्य की वह समाधि की और कोई संपदा नहीं है इस जगत में धोखे में मत रहो चहल पहल सी देखी के मानियों बहुत अंदोल काल अचानक ले गयो हरी बोलो हरी बोल चहल पहल यहां बहुत है दुनिया में आपधापी बहुत है भागदौड़ बहुत है लेकिन पहुंचता कोई भी नहीं चलते हैं चलते हैं गिर जाते हैं। लोग गिरते जाते हैं और उनके करीब जो लोग हैं वो चलते जाते हैं वो ये नहीं देखते कि ये गिरा एक आदमी ये गिरा दूसरा आदमी ये गिरा तीसरा आदमी अब मेरी भी बारी आती होगी लोग गिरते जाते हैं। इतना ही नहीं कि तुम लोगों को गिरते देख के चौंकते नहीं तुम लोगों की गिरी हुई लाशों पर पैर रख के सीढ़ियां बना लेते तुम थोड़े और तेजी से ऊपर उठने लगते तुम सोचते ये भी अच्छा हुआ प्रतिद्वंदी मरा अब जरा सुगमता है अब थोड़े रुपए ज्यादा इकट्ठा कर लूंगा तुम मुर्दे के खीसे में भी कुछ रुपये वो भी निकाल लोगे तुम मुर्दे की मृत्यु को नहीं देखोगे तुम्हारी दौड़ जारी रहेगी चहल पहल से देख के मानो बहुत आंदोल और चूंकि चहल पहल बहुत मची हुई है शोरगुल बहुत मचा हुआ है यह भ्रांति पैदा होती है कि बड़ा आनंद मन, मनाया जा रहा है बड़ा आनंद उत्सव हो रहा है मान्यो बहुत आंदोल पर मान्यता की ही बात है कहां आनंद तुम जब बैंड बाजे बजाते हो तब भी कहां आनंद तुम्हारी सहनाई भी गाती कहां रोती तुम हंसते भी हो तो हंसते कहां तुम्हारी सब हंसी झूठी ओठ ही ओठ पर है चिपकी है चिपकाई गई ऊपर ऊपर लगाई गई जैसे स्त्री लिपस्टिक लगाए हुए वो प्रतीक है तुम्हारी जिंदगी का लाली भी ओंठ के भीतर से नहीं आ रही वो भी ऊपर से लगा ली गई मुस्कुराहट भी वैसे ही ऊपर से लगा ली गई कुछ आश्चर्य न होगा कुछ दिनों में कोई स्प्रे बन जाए कि जब मुस्कुरा हुआ स्प्रे कर लिया एकदम साहसी आ गई मैंने सुना है अमेरिका में एक बड़ी फैक्ट्री है जो एक खास तरह का स्प्रे बनाती वो पुरानी कारों में छिड़क देने से नई कार की बास आने लगती बनाया तो था पुरानी कारों के लिए ही लेकिन अब मजे की बात ये घटी है कि नई कारें बनाने वाले भी स्प्रे कर रहे हैं उसी को नई कार में भी क्योंकि वो स्प्रे इतना अच्छा आया है कि पुरानी कार को स्प्रे कर दो तो नई कार से भी बेहतर नई खुशबू उसमें आ रही तो अब नई कारों में भी उसी को स्प्रे करना पड़ रहा है झूठ ऐसे बढ़ता चला जाता है झूठ बड़ी सफलताएं पाता है जिंदगी में क्योंकि जिंदगी झूठ है यहां झूठ ही सफलता पाता है यहां सच कहां सफल हो पाता है यहां सच को सूली लग जाती है झूठ सिंहासन पर बैठ जाती चहल पहल बहुत है शोरगुल बहुत है ऐसी भ्रांति होनी बिल्कुल स्वाभाविक है कि बड़ा आनंद मनाया जा रहा है सभी लोग हंसते मालूम पड़ते हैं सभी लोग सजे बजे जा रहे हैं मगर इनकी जिंदगी में जरा झांक के देखो यह सब बाहर बाहर है जब तुम घर से बाहर निकलते हो आईने के सामने सच बज के ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं असली चेहरे और हैं जो तुम घर ही छोड़ा है जब कोई मेहमान तुम्हारे घर में आ जाता है जो तुम चेहरा उसे दिखलाते हो वो असली चेहरा नहीं भीतर तो तुम सोच रहे हो कि दुष्ट कहां से आ गए स्वागत अतिथि तो देवता है आइए है विराची और भीतर दिल हो रहा है कि गर्दन उतारना है इसकी ऊपर से कहते हो आपसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ और भीतर सोच रहे हो कि आज पता नहीं दिन कैसा गुजरे इस दुष्ट को सुबह सुबह देख लिया भीतर कुछ है बाहर कुछ है। तुम जरा जांच ना अपनी ही जिंदगी उससे तुम्हें सबकी जिंदगियों का पता चल जाएगा जब हंसी भी नहीं आती तब तुम हंसते हो जब प्रेम नहीं आता तब प्रेम दिखलाते हो और इस तरह तुम दूसरों को धोखा दे रहे हो दूसरे तुमको धोखा दे रहे हैं शोरगुल बहुत है चहल पहल सी देख के मान्यो बहुत अंदोल लेकिन ये सब चहल पहल रह जाएगी रखी पड़ी रह जाएगी काल अचानक ले गयो, हरी बोलो हरी बोल उठा लिए जाओगे इस बड़ी भीड़ में से ये सब चहल पहल यही पड़ी रह जाएगी और जब तुम्हें लोग ले जाने लगेगी मौत तो कोई बीच में बाधा नहीं देगा कोई बाधा दे नहीं सकता और ये चहल पहल ऐसी ही जारी रहेगी कब ठहरेगा दर्द ए दिल कब रात बसर होगी सुनते थे वो आएंगे सुनते थे सहर होगी कब जान लहू होगी कब अस्क गुहर होगा किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदाए तर होगी कब चमकेगी फसल गुल कब बहकेगा महकाना कब सुबह सुखन होगी कब सामे नजर होगी कभी होती नहीं पूछते रहो सोचते रहो विचारते रहो कभी कुछ होता नहीं कब ठहरेगा दर्द दिल कब रात बसर होगी सुनते थे वो आएंगे सुनते थे शहर होगी सुनते ही रहो कि सुबह होती है यहां सुबह होती नहीं बाहर तो रात ही रात है अमावस की रात है सुबह तो भीतर होती सुबह ही सुबह है भीतर वहां कुछ और नहीं है लेकिन यहां तो सुनते हो बातें सुनते रहते हो सोचते रहते हो अब हुआ अब हुआ इतना और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा इतना धन और कमा लू इस पद पे और पहुंच जाऊं तो बस कब ठहरेगा दर्द दिल कब रात बसर होगी सुनते थे वो आएंगे सुनते थे शहर होगी कब जान लहू होगी कब अस गुहर होगा आंसू मोती कब कभ बनेंगी कभी नहीं बनते कविताओं में बनते असलियत में नहीं बनते लेकिन आदमी आशाएं संजोए रहता है आशाओं में जिया चला जाता किस दिन तेरी सुनवाई है दीदाए होगी कब चमकेगी फसले गुल कब आएगा वसंत कब चमकेगी फसले गुल कब बहकेगा मैखाना कब आएगी मस्ती कब हम नाचेंगे कब हम झूमेंगे आनंद से कभी ये नहीं होता बस करो प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा और मौत आती है और कुछ भी नहीं आता न सुबह आती न मैं खाना मस्त होता न वसंत आता न फूल खिलते कब सुबह सुखन होगी कब सामे नजर होगी नहीं बाहर तो कभी कुछ हुआ नहीं मृग मरीची का है चहल पहल बहुत है परिणाम कुछ भी नहीं सुकृत को ना कियो रांचो झंझट झोल कभी कुछ अच्छा ना किया अच्छा करते कैसे यहां तो बुरा करने वाले को सफलता मिलती और मजा ऐसा है कि जब कोई सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं जो भी किया अच्छा किया यहां सफलता सब बुराइयों पर सील लगा देती है अच्छाई की देखते हो तुम जो पद पर पहुंच जाता है वही ठीक जब तक पद पर होता है तभी तक ठीक जैसे ही पस उतरा की गलत फिर देरने लगती गलत होने जो गुहार मचाते थे ठीक होने की वही गुहार मचाने लगते गलत होने की वही लोग जो प्रशंसा के गीत गाते थे वही निंदा के नारे लगाने लगते जो स्वागत में झंझट दिखाते थे वही काली झंडियां बना रखते वही के वही लोग बड़ा आश्चर्यजनक है तुम देखते रहते हो मगर समझोगे कब सुकृत को ना कियो हो तो कोई कर ही नहीं सकता अगर बाहर से उसकी आशा जुड़ी अगर सोचता है थोड़ा और धन थोड़ा और पद तो जीवन में सब ठीक हो जाएगा वो सुकृत नहीं कर सकता सुकृत तो उसी से होता है जिसके भीतर परमात्मा की सहज स्मृति झलकने लगती उससे सुकृत होता है जो भीतर स्वयं सत्य हुआ उसी से सुकृत बहता है कृत्य तो पीछे है आत्मा पहले है आचरण पीछे है अंतस पहले है जब भीतर रोशनी होती तो तुम्हारे कृत्यों में भी रोशनी होती अपने आप हो जाती लेकिन साधारणता जो आदमी संसार में सफलता चाहता है वह सुकृत कर नहीं सकता सुकृत करने वालों को सफलता मिलती कहां मैंने सुना है एक भिकमंगा एक अमीर आदमी को रास्ते में रोका और कहा कि कुछ मिल जाए चार दिन का भूखा भूखाऊं अमीर ने आदमी को गौर से देखा भिकमंगा तो जरूर था लेकिन कपड़े पुराने थे फटे थे मगर कीमती थे कभी कीमती रहे होंगे के बने थे भिकमंगी की चाल में भी एक सुसंस्कार था चेहरे पर भी एक सुसंस्कार था भिकमंगेपन की धूल जम गई थी बहुत लेकिन सुसंस्कार था एक प्रसाद था एक गरिमा थी एक भावभंगिमा थी उस अमीर ने सौ रुपए का नोट निकाल के उसे दिया और कहा कि एक बात पूछना चाहता हूं तुम्हें देख के तुम्हारी भाषा से तुम्हारे बोलने के ढंग से तुम्हारे चलने के ढंग से तुम्हारे वस्त्रों से तुम्हारे चेहरे तुम्हारी आंखों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे कुल घर से आते हो क्या हुआ कैसे बर्बाद हुए वो आदमी हंसने लगा उसने कहा आप मत पूछो जिस तरह आप 100 सौ रुपए बांट रहे हैं भितमंगों को मुझे भी दे दिया अगर ऐसी हालत रही तो कुछ दिन में यही हालत आपकी हो जाएगी ऐसी ही मेरी हालत खराब हुई सुकृत किए उसी में बर्बाद हुआ जो भी दे सकता था दिया उसी में बर्बाद हुआ यहां तो सुकृत करने वाला बर्बाद हो जाता है यहां तो दुष्कृत्य करने वाले सफल हो जाते सिर्फ बैठ जाते और जब सिर पे बैठ जाते तो स्वभाव था सब ठीक हो जाता है सब दुष्कृत्यों पर पानी फेर दिया जाता है इतिहास फिर से लिख दिए जाते जब स्थलिन हुकूमत में आया उसने सारा इतिहास लिखवा बदलवा दिया रूस का अपने दुश्मनों के चित्र निकलवा दिए तस्वीरों में से टॉड्रिस्की के चित्र निकलवा दिए तस्वीरों में से नाम हटवा दी, सारा इतिहास बदलवा डाला जब तक सत्ता में रहा तब तक उसकी जय जयकार होती रही इस तरह जय जयकार हुई कि जैसे वेद में देवताओं के प्रशंसा में रिचाएं कही जाती उस तरह कम्युनिस्ट सारी दुनिया में उसके जय जयकार करते रहे फिर मरा तो जहां उसकी लाश दफनाई गई थी क्रेमिन के निकट लेलिन की समाधि के पास वहां से उखाड़ी वो उसके योग्य नहीं मानी गई जगह वहां से लाश निकलवा के अक्सर मुर्दों को लोग इतना कष्ट नहीं देते वहां से मुर्दा निकाला गया और किसी साधारण कब्रिस्तान में दफनाया गया और स्टलिन का नाम इतिहास में से पहुंच दिया गया उसकी तस्वीरें अलग कर दी गई आज स्टलिन को जानने वाला रूस में कोई भी नहीं 150 साल बाद यह पता ही नहीं चलेगा कि स्टलिन कभी हुआ था रूस में इतिहास में नाम ही नहीं बचने दिया अभी तुम देखते हो भारत में भी वही हो रहा सारी दुनिया में वही होता है इंदिरा ने कालपत्र गाड़ा था मुरारजी ने निकलवा लिया उनका नाम उसमें नहीं था अब जब तक उनका नाम उसमें ना हो जाए इंदिरा का ना निकल जाए तब तक कालपत्र नहीं गाड़ा जाए मगर ऐसे क्या होगा पांच सात साल बाद कोई दूसरा कालपत्र निकालेगा इंदिरा पर मुकदमा की बात चलती है और जिन पर मुकदमे चल रहे थे उन सबके मुकदमे वापस ले लिए गए खूब मजा है जो सत्ता में है वो ठीक मालूम पड़ता है वो जो करता है ठीक मालूम पड़ता है जैसे ही सत्ता से उतरता है गलत हो जाता है इंदिरा वापस लौट आई कभी तो जो जो मुकदमे वापस ले लिए गए हैं बड़ौदा डायनामाइट कांड इत्यादि वो सब वापस शुरू हो जाएंगे फिर से फाइलें खुल जाएंगी फिर से मुकदमा चलने लगेगा वही लोग मुकदमा चलाने वाले थे वही ऑफिसर वही वापस ले लिए हैं वही फिर चला देंगे जिसकी सत्ता है वह ठीक जिसके हाथ में ताकत है वह ठीक दुनिया बहुत बदली नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस अभी भी वही नियम चालू जंगल का नियम अभी भी आदमी जंगली और ऐसा लगता है बाहर के हिसाब से आदमी सदा जंगली रहेगा सुकृत को ना कियो रांचो झंझट झोल अच्छा तो करने की फुर्सत कहां है यहां अच्छा करने वाला तो मुश्किल में पड़ जाता है अच्छे करने वाले की तो खबर भी नहीं छपती अगर तुम ध्यान करते हो दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने ध्यान किया किसी की हत्या करो तब अखबारों में खबर छपती चोरी करो बेईमानी करो जाहिर हो जाओगे घर में बैठ के ध्यान करते हो प्रार्थना करते हो पूजा करते हो कौन तुम्हारी फिक्र करता है तुम थे या नहीं कहीं कोई खबर ना होगी कभी तुम्हारा नाम कहीं सुनाना जाएगा अच्छे समाचार को लोग समाचार मानते ही नहीं समाचार बुरा हो तो ही समाचार होता है बनटसा ने समाचार की व्याख्या की है अगर कुत्ता आदमी को काटे तो यह कोई समाचार नहीं आदमी कुत्ते को काटे तो यह समाचार है। जब तक कुछ उल्टा ना करो तब तक तुम ख्याति लब्ध नहीं होते इस जगत में झंझटें ही खड़ी करी की जाती जितनी बड़ी झंझट खड़ी करते हो उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो झंझटों की सीढ़ियां बनाते हैं लोग झंझटों की सीढ़ियों पर चढ़ते राज्यों झंझट झोल अब देखते हो तुम तो। इस देश में आज जो सत्ता में पहुंच गए झंझट करके पहुंच गए और अब अगर दूसरों को सत्ता में पहुंचना तो झंझट खड़ी करनी पड़ेगी वो झंझट खड़ी की जा रही जब झंझट इतनी हो जाएगी ज्यादा कि सत्ता में रहने का मजा चला जाएगा जो सत्ता में उनके लिए झंझट ज्यादा हो जाएगी सत्ता में रहने के मजे तभी हटेंगे उसके पहले कोई हटता भी नहीं इस दुनिया में तो लोग झंझटों से जीते सुकृत करने की सुविधा कहां है अंत चलो सब छाड़ी के और फिर आखिर में सब चला जाना पड़ेगा सब झंझटें पड़ी रह जाएंगी सब सोरगुल पड़ा रह जाएगा हरी बोलो हरी बोल उसके पहले हरी को बोल लो हरी को बुला लो हरी को पुकार लो उसे निमंत्रण दे दो मूछ फिरत ठटोल ढेरी हुए है राख की हरी बोलो हरी बोल समय रहते इसके पहले की राख में मिल जाओ पुकार लो उसे अमरस से नाता जोड़ लो उसके साथ बावर पाड़ लो मूछ मरोत डोलई, मगर लोग तो मूछ मरोड़ते डोल रहे हैं मूछ मरोने के लिए ही लोग उपाय करते रहते हैं जिंदगी भर कोई एक तरह से मरोड़ता मूछ कोई दूसरी तरह से मरोड़ता मूछ नहीं है जिनकी मुछ वो भी मरोड़ रहे हैं समझ सोचना कि नहीं मरोड़ रहे हैं कोई मूछ होने की जरूरत नहीं है मरोड़ने के लिए मुछ ही मरोड़ रहे हैं लोग कोई धन से कमा के करेगा कोई पद से कोई ज्ञान से कोई प्रतिष्ठा से मगर मूछ मरोड़ के दिखा देना मैंने सुना है एक गांव में एक सरदार था राजस्थानी कहानी राजस्थानी सरदार मूछ मरोड़ के चलता था और इतने ही नहीं कि खुद मूछ मरोड़ता था किसी दूसरे को गांव में मरोड़ने नहीं देता था क्योंकि फिर मज़े ही क्या जब सभी मूछ मरोड़ रहे हो तो फिर क्या सार अकेले ही मरोड़ता था और सारे गांव की मूछ नीचे रखवाता था सारे गांव के लिए आज्ञा थी कि अपनी मूछ दोनों तरफ झुकी रखो एक नया नया बनिया गांव में आया उसको भी मूछ मरोड़ने की बात थी उसके पास धन काफी था होगा सरदार अपने घर का वो मूछ मरोड़ के गांव में निकला सरदार को बर्दाश्त के बाहर हो गए उसने कहा मूछ नीची कर इस गांव में बस एक ही मूंछ मरोड़ी जा सकती दो एक साथ नहीं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती मूछ नीची कर ले बनिया भी होशियार तो था बनिया तो होशियार होते ही बनिया ने कहा कि ठीक तो नहीं रहेंगी दो तलवारें तो हो जाए टक्कर तो यह तो गर्दन बचेगी ये गर्दन बचेगी मगर इसके पहले कि हम जूछे मैं जरा घर जाके अपनी पत्नी बच्चों का सफाया कराऊं क्योंकि पता नहीं मैं मर जाऊं तो ना हक बच्चे पत्नी क्यों दुख पाए मेरी मूछ के पीछे मैं तुझसे भी कहता हूं तू भी जाओ घर सफा करा क्योंकि यह बात ठीक नहीं है तू मर जाए हो सकता है फिर पत्नी बच्चे विधवा हो जाए भीख मांगे तेरी मूछ मरोड़ने के पीछे उनकी हालत को सोच बात सरदार को भी जची बात तो ठीक है दोनों घर गए सरदार ने जाके फौरन सफाया कर दिया पत्नी बच्चे सब मार के घर से लौट के आ गए और बनिया अपनी मूछ नीची करके आ गए उसने कहा मैंने सोचा क्या झंझट करनी जरासी मूछ के पीछे क्यों मारपीट करनी अब तुम देखते हो किसकी मुंह छूंची रही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मूछ नीची करके भी लोग मरोड़ लेते ये बनिए ने नीची करके मरोड़ तो कभी कभी विनम्रता भी सिर्फ मूछ मरोड़ने का एक ढंग होता है कि हम तो आपके पैर की धूल तो ऊपर ऊपर मत देखना कि मूछ मरोड़ी है कि नहीं लोग तो गाद इत्यादि लगा के मरोड़ते अब गाद ना लगाओ तुम तो क्या हवा चले जोर की मुंह झुक जाए चार आदमी में फजीयत हो जाए रास्ते पे निकलो पानी गिर जाए बालों का क्या भरोसा क्या खड़े ही रहे अब बाल कोई आदमी तो है नहीं तो गाद इत्यादि की तरह लगा के बिल्कुल मरोड़ के चलते मगर तुम देखोगे जिंदगी में लोग वही कर रहे हैं अलग अलग ढंग से हर आदमी मूछ मरोड़े बैठा है जब उसे मौका मिल जाता तो दिखा देता है, देख ले रास्ते पे खड़ा पुलिस वाला है वो तुम्हें बता देता है मौके पर कि देख लो किसकी मूछ? ऊंची रेलवे स्टेशन पे बैठा टिकट बेचने वाला वो बता देता है तुमको कि मूछ किसकी है ऊंची छपरासी, सी तहसीलदार का वो तुम्हें मजा चखा देता बाहर ही खड़े रहो हो गए अपने घर के मालिक और राजा इधर मुछ किसी और की चलती हर आदमी एक दूसरे के पीछे पड़ा है मुछ मरोरत डोलई एठियो फिरत ठटोल और लोग हंसी मजाक कर रहे हैं जैसी जिंदगी बस हंसी मचा के जिंदगी एक मखौल है जिंदगी गंभीर मामला है मौत आ रही है इसे यू ही मत गंवा दो लेकिन लोग ताश खेलने में गंवा रहे हैं लोग सिनेमा देखने में गंवा रहे हैं लोग गपशप करने में गंवा रहे हैं और उन्हें पता नहीं इस समय कितना मूल्यवान है ढेरी हुए है राख की हरि बोलो हरि बोल इसके पहले की ढेरी हो जाओ राख की पुकार लो हरि को जोड़ लो उससे नाथा ख्वाब ही ख्वाब कहां तक झलके खस्तगी रात की उठता हुआ दर्द आहनी नींद से बोझल पलकें, ओस खिड़की के खुनक शीशे पर बरस के दाग की सूरत तारे तंज एक रात के आईने पर नींद आंखों की बिखर जाती है सर्द झोंकों में वो आहट है अभी जुम्ब से दिल में ठहर जाती है रात कटती नहीं कट जाएगी और तेरे ख्वाब की दुनिया ए दोस्त वक्त की धूल में अट जाएगी लोग कहते हैं समय नहीं कट रहा है रात कटती नहीं कट जाएगी और तेरे ख्वाब की दुनिया ए दोस्त वक्त की धूल में अट जाएगी जल्दी ही सब नष्ट हो जाएगा कल का भी कुछ भरोसा नहीं है कल भी तुम होगे इसका कुछ पक्का नहीं आज ही पुकारो ढेरी हुए है राह की हरि बोलो हरि बोल पेंडियो ताक्यो नरक को सुनी सुनी कथा कपोल कैसी कपोल कल्पनाओं में लोग उलझे धन से कुछ मिल जाएगा ये कपोल कल्पना है किसी को कभी नहीं मिला तुम्हें कैसे मिल जाएगा धन में कुछ है ही नहीं तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा पद से कभी किसी को कुछ नहीं मिला कपोल कल्पना है कि तुम पद पे बैठ जाओगे तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठो तुम तुम ही रहोगे यह अज्ञान ऐसा का ऐसा रहेगा यह दुख और दर्द ऐसे के ऐसे रहेंगे यह पीड़ा ऐसी की ऐसी रहेगी बढ़ जाए भला घटने वाली नहीं है क्योंकि पद की झंझटें हैं पद पे कोई आसानी से थोड़ी बैठने देगा चारों से लोग खींचाता नहीं करेंगे कोई टांग खींच रहा है कोई पैर खींच रहा है कोई कुर्सी ही सरकाने की कोशिश कर रहा है तुम्हें आनंद मिल नहीं सकता पद पर न धन से न यश से पेंडियो नरक को सुन सुनी कथा कपोल लेकिन इन कपोल कल्पनाओं में नरक बना लिया है जीवन को बूढ़ी काली धार में हरि बोलो हरि बोल ये जो काली धार है जिंदगी की काली धार है क्योंकि ये मौत में समाप्त होती है इस है काली रात में हरि को पुकार लो दिए जला लो उसके स्मरण के थोड़ी सी रोशनी जन्मा लो मालक है गए घने सब छिन जाएगा माल भी मुल्क भी हाथी घोड़े भी कामनी, करत कलोद ये सुंदर स्त्रियां ये प्यारे चेहरे ये सब छिन जाएंगे कतू गए बिलाई के हरि बोलो हरि बोल पता भी नहीं चलेगा कि कहां बिला गए कहां खो गए कितनी सुंदर स्त्रियां इस पृथ्वी पर रही क्लियोपैथ्रा और मुमताज महल और कितने सुंदर लोग इस पृथ्वी पर रहे सब खो गए मिट्टी से उठे मिट्टी में गिर गए लेकिन आदमी यह देखना नहीं चाहता यह देखने में डर लगता है फिर उसके सपनों का क्या होगा आदमी तो बड़े सपने देखता है कभी कभी तेरे ओंठों की मुस्कुराहट से मुझे बाहर की आहट सुनाई देती तेरी निगाह की वह बेहिजाब सरगोसी मुझे फवारसी पड़ती दिखाई देती जब आसमां पे लपकता है बांकपन तेरा तनी कमान से कोई तीर छूट जाता है तेरे बदन के जवा साल जमजमे सुनकर गरूर मेरी समात का टूट जाता है महकी हुई गुफ्तार में फूलों का तबस्म बहकी हुई रफ्तार में झोंकों की रवानी मुमकिन है खिजाओं का तस्वर ही बदल दे ए जाने बहरा तेरी गुलपोस जवानी जब हम भरते हैं सौंदर्य के मोह से युवापन के मोह से तो हम भूल ही जाते हैं कि ये सपने बहुत बार देखे गए ये कुछ नए नहीं है यह प्रेम बहुत बार हुआ है ये कुछ नया नहीं है कितने मजनू और कितने फरियाद प्रेम करते रहे और गलते रहे और गिरते रहे प्रेम ही करना हो तो परमात्मा से करो उसके साथ प्रेम जुड़ जाता है तो व्यक्ति परिवर्तन के पार हो जाता है और जहां तक परिवर्तन है वहां तक दुख है जैसे ही परिवर्तन के पार गए कि वहां शाश्वत शांति है माल मुलक है गए घने कामनी करत कलोल कथू गए बिलाई के हरी बोलो हरी बोल मगर जवानी तो जवानी बुढ़ापे में भी लोग बीती जवानी की याद कर कर के जीते आंखें बूढ़ी हो गईं देह टूटने लगी कब्र करीब आ गई एक पांव कब्र में उतर गया दूसरा अब उतरा तब उतरा लेकिन तब भी उनकी याददाश्त जवानी की ही बनी रहती है वो पुराने दिन लौट लौट के उनके ध्यान में तैरते रहते मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मरते समय सौ में निन्यानवे लोगों के मन में काम वासना का विचार होता है और इससे जिन्होंने आत्मिक जीवन की खोज की है उनकी पूर्ण सहमति होगा ही क्योंकि जिंदगी भर वही विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार था उसी के इर्द गिर्द जीवन कोल्हू की बैल की तरह घूमा मरते वक्त तो और भी प्रगाढ़ होकर प्रकट होगा और चूंकि मरते वक्त कामवासना का विचार ही चित्त में होता है इसलिए तत्क्षण नया जन्म हो जाता है किसी गर्भ में क्योंकि फिर कामवासना की यात्रा शुरू हो गई मरते वक्त राम का ख्याल रहे काम का नहीं तो मुक्ति है फिर दोबारा गर्भ के गंदगी में उतरने की संभावना ना रही फिर दोबारा यही वर्तुल शुरू ना होगा लेकिन राम का नाम कोई अंत में एकदम से नहीं ले सकता जब तक जीवन भर अपने को राम के नाम से सिक्त ना किया हो कभी कभी मेरे एहसास के हिजाबों में किसी की याद दुल्हन बन के मुस्कुराती है निशातों नूर में भीगी हुई फजाओं से किसी के गर्म तनफुस की आंच आती है दमागो रूह में जलते हैं जमजमों के दिए तस्वरात में खिलती हैं मरमरी कलिया बुझी बुझी आंखों में फैल जाती हैं वे झेंपती हुई राहें वे सरमगी गलियां जहां किसी ने बड़ी मुल्तफित निगाहों से धनुक के रंग बखेरे थे मेरे सीने में तरब नवाज बहारों का रंग उंडेला था खिजा नसीब ख्यालों के आपगीने में उजड़ चुकी है वो सपनों भरी हंसी दुनिया सुलगते जहन में माजी का है असर फिर भी ना वो दिल हैं ना अब दिल के हैं वे हंगामे हयात साकनों खामोश है मगर फिर भी कभी कभी मेरे एहसास के हिजाबों में किसी की याद दुल्हन बन के मुस्कुराती है निशा तो नूर में भीगी हुई फजाओं से किसी के गर्म तन की आंच आती है जब सब खो जाता है सब सपने टूट जाते हैं उजड़ चुकी है वह सपनों भरी हंसी दुनिया सुलगते जहन पे माजी का है असर फिर भी लेकिन फिर भी बीत गए अतीत के संस्कार मन पर जमे रहते जमे रहते उजड़ चुकी है वो सपनों भरी हंसी दुनिया सुलगते जहन पे माजी का है असर फिर भी ना वो दिल है ना दिल के हैं वे हंगामे हयात सांकिनों खामोश मगर फिर भी उस मगर फिर भी पर ध्यान दो आदमी मरते मरते भी सपनों में ही खोया रहता है जीता सपनों में मरता सपनों में जागोगे कब और जो जागा नहीं वह व्यर्थ ही जिया और व्यर्थ ही मरा मोटे मीर कहावते करते बहुत डफोल बड़े रईस समझते हैं लोग अपने को बड़े अहंकारी यह समझते वह समझते और बड़ा आडंबर और बड़ी डींगे हांकते मोटे मीर कहावते करते बहुत डफोल मर्द गर्द में मिल गए हरी बोलो हरी बोल बड़े बड़े मर्द बड़े बड़े हिम्मतवर लोग बड़े साहसी दुस्साहसी वे भी मिट्टी में मिल जाते कायर भी मिट जाते हैं मिट्टी में और बहादुर भी मिल जाते मिट्टी में कुछ बहुत भेद नहीं धनी और गरीब सफल और असफल एक साथ गिर जाते मौत कुछ फर्क नहीं करती मौत बड़ी समाजवादी कहना चाहिए साम्यवादी इसलिए छोटी छोटी बातों में मत उलझो कि गरीब हूं तो अमीर कैसे हो जाऊं कायर हूं तो वीर कैसे हो जाऊं इन छोटी मोटी बातों में मत उलझो रस तो एक ही बात है जिसमें लेना कि बाहर हूं भीतर कैसे हो जाऊं आंखें बाहर की तरफ खुली हैं भीतर की तरफ कैसे खुल जाए मरद गरद में मिल गए हरि बोलो हरि बोल वही है हरि का स्मरण ऐसी गति संसार की अजहूं राखत जोर आप मुए ही जानिए हरी बोलो हरी बोल क्या मरोगे तभी जानोगे ऐसी गति संसार की जरा देखो गौर करो इतने लोग मर गए हैं इतने लोग मर रहे हैं जरा गौर से पहचानो ऐसी गति संसार की ये गति की संसार की व्यवस्था है ये उसका नियम है यहां जो जन्म मरेगा यहां सब मिट्टी में मिल जाने वाला है ऐसी गति संसार की अजहू राखत जोर और फिर भी तुम जोर मार रहे हो इस नियम के विपरीत अभी भी जोर लगा रहे हो कि शायद मैं निकल भागूं जो सिकंदर को नहीं हुआ शायद मुझे हो जाए अज़हू राकत जोल आप मुए ही जानी है क्या तुमने तय कर रखा है कि मरोगे तभी जानोगे मगर तब चूक जाओगे बहुत देर हो जाएगी फिर करने का कोई उपाय न रह जाएगा फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत हरी बोलो हरी बोल इसके पहले की मौत आ जाए परमात्मा को पुकार लो इसके पहले की मौत द्वार पर दस्तक दे अमृत को निवासी बना लो अमृत के अतिथि को बुला लो फिर मौत नहीं आती आती भी है तो तुम्हारी नहीं आती फिर देह गिरेगी देह तो गिरनी है देह तुम्हारी है भी नहीं रंग रूप सब गिर जाएगा और मिट जाएगा तुम रहोगे सदा हो मृत्यु को जीता जा सकता है अमृत को पुकार कर और ऐसा भी नहीं कि अमृत बहुत दूर है तुम्हारी पहुंच के भीतर है तुम अमृत कलश हो अमृतस से पुत्रा जरा हाथ भीतर बढ़ाओ अमृत के कलश को पालो के और एक घूंट अमृत का पी लिया एक बार स्मरण आ गया एक बार हरी की तरफ आंख उठ गई हिंदू की हद्दी छाड़ के तजी तुरक की राह सुंदर सहजे चिन्हियां एक राम अल्लाह एक बार राम और अल्लाह एक उस एक का पता चल गया बस यात्रा पूरी हुई गंतव्य आ गया तुम अपने घर आ गए फिर सुख ही सुख है फिर शांति ही शांति फिर मौन फिर आनंद फिर संगीत और फिर एक मस्ती है जो कभी टूटती नहीं फिर एक बेखुदी एक बेहोशी जिसम होश का दिया भी जलता है एक अपूर्व अनुभव उस अपूर्व अनुभव का नाम ही समाधि है हरि बोलो हरि बोल आ इतना ही